यसत काल मथावलम जीवन लोम बिलजा जगदनार विषु मह स इश कला शे गोविंदमादिपुरुषं तमहम भज नंद नंदन नंद नंद नंद नंद पदार बिंदमकर बिंदवा सिंघवा परमस्य संपद नंदय हृदय ममिश namah kamalane <inaudible> trayah namah kamalama ni नम कमलना भमला पत नम यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै प्रणोती तस्म तग्व हदेब्मात्मु प्रकाशम मु शरण प्रपद्ये आनंद कंद नंद नंदन नंद नंद पादारबिंदागियो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 कोई एक सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुरी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है उनकी अनंत शक्तियां हैं अनंत नाम है अनंत रूप है अनंत गुण है अनंत धाम है अनंत भक्त है ऐसे भगवान श्री कृष्ण की तीन प्रमुख शक्तियां मैंने आपको बताई एक पराशक्ति एक जीव शक्ति एक माया शक्ति इन सभी शक्तियों का शक्तिमान भगवान है पर शक्ति उनकी अंतरंग शक्ति है इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं योग माया शक्ति भी कहते हैं इसी शक्ति के बल पर भगवान सब कुछ करते हैं असंभव को संभव करते हैं इस शक्ति से युक्त श्री कृष्ण के भी अनंत अंश हैं जो सब के सब स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं क्योंकि वे भगवान के स्वांश हैं नंबर दो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश दो प्रकार के हैं एक तो सदा से मायातीत हैं। इनको स्वरूप शक्ति गवर्न करती है एक एक शब्द पर ध्यान दो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंशों को तो स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के मायातीत अंश जो हैं ये स्वरूप शक्ति से गवर्न होते हैं उनके आधीन हैं, लेकिन माया इनके पास भी नहीं जा सकती अब नंबर तीन जो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के सनातन सदा से मायाधीन अंश हैं, हम लोग इनके शक्तिमान भी भगवान है और हम जिस माया के आधीन है उस जड़ माया के भी शक्तिमान भगवान है गवर्नर भगवान है अर्थात भगवान समस्त शक्तियों के अध्यक्ष हैं और समस्त शक्तियों की अध्यक्षा पराशक्ति भी है हम मायाधीन होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए हमारा स्वरूप क्या हम श्री कृष्ण की शक्ति है उनके अंश हैं हम उनके दास हैं ये हमारा ओरिजिनल रूप है हमारे भाई जो अनाद से मायातीत हैं, वे भी हमारे सगे भाई हैं जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं, वे भगवान के पार्षद हैं सदा से हम भगवान के मुख होने के कारण माया के आधीन हैं, लेकिन सदा आधीन रहेंगे ये आवश्यक नहीं अगर हम चाहें तो सदा के लिए माया से मुक्त हो सकते हैं तो विमुख होने के कारण माया ने दो काम किया एक तो हमारा अपना स्वरूप भुला दिया अपने को हमने देह मान लिया अध्यात्म रामायण ने कहा कि जितने दुख जीवों को मिल रहे हैं इसका कारण एक है अज्ञान निवास यही मूल कारणम अज्ञान और अज्ञान क्या अपने स्वरूप को भूल जाना और दूसरा काम किया माया ने उसका बेटा है मन तो उस मन को उसने संसार में आसक्त करा दिया अर्थात ये जो आत्मा नेचुरल अपना आनंद चाहती है दिव्यानंद अपरमेय अपौरुषेय परमानंद कृष्णानंद रामानंद प्रेमानंद इधर है माइक जगत में और इतना लंबा चौड़ा यह खिलौना है कि हम अज्ञानी एक के बाद दूसरे दूसरे के बाद तीसरे खिलौने में आसक्त होते जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों के यहा हमारे संसार में एक बहुत बड़ा कमरा खिलौनों का भरा होता है अपने बच्चे के लिए तरह तरह के खिलौने देखने के सुनने के सूंघने के मुंह में डाल के चूसने के एक खिलौने से बच्चा थक गया दूसरा दे दो उससे हाथ थक गया तीसरा दे दो खिलौनों का अंत नहीं अर्थात देखने के खिलौने इस संसार में देखने के कितने सामान हैं? बहुत से लोगों को इसकी बड़ी बीमारी है चलो वो देखें, वो देखें, वो देखें। मुगल गार्डन देखा है नहीं है क्या देखा? नहीं है देखा बंबई गए इंडिया में सब देखा है मैंने जी इंग्लैंड गये नहीं है अमेरिका गये नहीं अरे देखो तू तो जाके अमेरिका में इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि जब ऊपर देखोगे तो टोपी गिर जाएगी अजय हम अमेरिका इंग्लैंड कनाडा सब देख चुके चंद्र लोग गए नहीं अरे तो तुम क्या चंद्र लोग जाके वहां से इस पृथ्वी को देखो कितनी सुंदर लगती है आ, ये तो देखना चाहिए अरे कितना देखोगे <laughs> ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन पृथ्वी के धूल कणों को कोई भले ही गिन ले लेकिन ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता अनंत ब्रह्मांड है ये केवल देखने के ऐसे सुनने के ऐसे ही सूंघने के ऐसे ही रसना के सब्जेक्ट स्पर्श के सब्जेक्ट ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच ज्ञानेन्द्रियों के विषय है इनके लिए इतना बड़ा संसार बना दिया है भगवान ने एक भक्त शिकायत करता है भगवान से कि महाराज संसारी मां तो खिलौने इसलिए खरीदती है बाकायदा पैसे से कि हमको और भी काम करने होते हैं पति का सास का ससुर का बच्चों का कई बच्चे हैं एक को स्कूल जाने को तैयार करना है एक को इंग्लैंड जा रहा है तो खिलौना दे दिया महाराज आप तो हमारे साथ सदा रहते हैं फिर ये खिलौनों में क्यों बेवकूफ बना दिया हमको भगवान कहते हैं हां तूने माना कब है कि मेरे अंदर बैठे हैं हे मान ले ए, तो खिलौने तुझको अच्छे ही नहीं लगेंगे तू फेंक फाक के रोने शुरू कर देगा मुझे मां चाहिए खिलौना नहीं चाहिए तूने तो हमारा अपमान किया पीठ किए है ठाठ से बड़े बड़े संत आए समझाया अरे देख तेरे पीछे खड़े हैं भुजाओ को फैलाए हुए आलिंगन के लिए घूम जाया हमको बेवकूफ बनाने आए हैं पीछे खड़े हैं हम नहीं मानते <laughs> बड़े बड़े जगत गुरुओं के दादा आए हमने नहीं माना किसी की बात इसीलिए खिलौने मैंने बनाए हैं बेटा इसी को देखते रहो और चप्पल जूते खाते रहो जब थक जाओ तब पीछे देखना कौन खड़ा है लेकिन हम भी नंबर एक के जिद्दी है।, है ना भगवान अपनी जिद्द से हटते हैं ना हम लोग वो कहते हैं शरणागत हो जा मैं कृपा कर दूं सब कुछ दे दूं दू आ, हम कहते हैं दे दो तो देखो मैं कैसे शरणागत होता हूं पहले दे दो संसार में तो आप लोग ऐसा नहीं करते छोटी सी खिड़की से एक लाख रुपया आप डाल के और अंदर बैठे क्लर्क से कहते हैं ए रसीद बना दे अगर आप कहे ऐ रसीद दे दे ए, देख एक लाख अरे यहा रसीद दे दू लेके चल दे और रुपया भी लेके चल दे पहले अंदर दे अरे तुम लेके धर लो कह दो कि कब दिया है ए, बड़ी मुसीबत है तब तो संसार का कोई काम ही नहीं चलेगा यहाँ तो हम हर जगह विश्वास करते हैं अरे ये बड़े बड़े मुकेश अंबानी वगैरह क्या बैंक में जाते हैं रुपया देने लेने सब जगह सर्वेंट काम करते हैं और सब का विश्वास करते हैं ये लोग सारा संसार विश्वास पर चल रहा है केवल भगवान का मामला जब आया तो हमें तुम पर विश्वास नहीं है पहले कृपा कर दो फिर शरणागत होंगे हा <laughs> ये हाल है हम लोगों का और अगर कोई कह दे ये आप कम अकल है है क्या कहा कमकल लड़ाई हो जाए <laughs> तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं हमको सब शक्तियां देते हैं इंद्रिय मन बुद्धि में तक कर्म करने की नंबर दो अनाज काल के हमारे सब अच्छे बुरे कामों की फाइल ले के बैठते हैं नंबर तीन उन कर्मों के अनुसार ही सृष्टि के आदि में हमारा जन्म किया एक को कुत्ता बनाया एक को गधा बनाया एक को मनुष्य बनाया क्योंकि उसके पूर्व कर्म इसी प्रकार के थे और वर्तमान काल के कर्मों को भी नोट करते हैं और हम हजारों गाली दें तो भी जरा भी डिस्टर्ब नहीं करते एक झापड़ भी नहीं लगाते पीछे ही खड़े नोट करते रहते हैं समुद्र है तमाम काम करते हैं अगर उनके सारे कामों को हम बतावे, तो अंत नहीं है अंत नहीं है इतनी कृपाएं करते हैं आकारण करते हैं हमको पता ही नहीं है हमने भोजन किया क्यों भूख लगी थी और क्यों? बात। एक रीजन हमको मालूम है पता नहीं क्या चीज है भूख वो लगती है तो कुछ खाने को मन करता है खाया कुछ पेट भर गया हा हा छुट्टी लेकिन भगवान ने क्या किया ऐसी मशीन बना रखी है पेट में कि तो जब खाना गया तो वो मशीन चलने लगी नेचुरल उसको आंत कहते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसमें आग है वो खाना पका देती है अंदर कोई और नहीं दिखता कहा आ गए वो अरे वो दिखने की नहीं है जठराग्नि कहते हैं और उसको इतने बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े को ऐसा रस बना देती है कि एक हिस्से से मन बन जाता है एक हिस्से से लेटिन बन जाती है एक हिस्से से रस का रक्त खून बन जाता है फिर खून का मांस बन जाता है और ये क्या कमाल है अपने आप हड्डी बन जाती है उसी से बीर्ज बन जाता है उसी से उसी बीर्ज से फिर माँ बाप मिलकर बच्चा पैदा करते हैं, ये थोड़ा बड़ा शरीर बन जाता है आ देखो क्या कमाल है बनाने वाला कहीं दिखता नहीं है। हा मां के पेट में इतना कष्ट सहकर भी हम मर नहीं सकते जिंदा है नौ महीने बाद भगवान ने फिर नेचुरल एक पीर बना दी माँ को और बच्चा नेचुरल पैदा हो गया अरे ये माँ के अस्तन में दूध कहा से टपक पड़ा जी हा जी पहले तो नहीं था अरे तो बच्चा फिर भगवान सोचते हैं मेरा बच्चा है मर जाता ना तो रोटी दाल तो खा नहीं सकता फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो दूध तो साल भर चलेगा बहुत से बहुत उसके बाद क्या होगा तो तमाम अन्न तमाम तरकारी तमाम फल एक दो चार नहीं आओ बेटा लेकिन देखो तुमने गर्भ में वादा किया था ना कि मैं आपकी बार केवल आपकी भक्ति करूंगा हाँ भूलना नहीं भूल गए मम्मी गएती है वो तो गर्भ वाले की बात भूल जा मेरी भक्ति कर डेडी आये हे मैं तेरा बाप हूं भगवान भगवान नहीं मेरी सेवा कर अरे मेरा बेटा है मैंने पैदा किया है अरे तुमने बनाया है हमारे शरीर को क्या पैदा किया तुम तो अंधे हो करके विषय भोग किया शरीर तो भगवान ने बनाया है तुमने क्या बनाया है बड़ा कमाल किया है तुम्हारी सेवा करें कृतघिन है भगवान की ओर चला गया राम ने एक बार लेक्चर दिया अयोध्या में एक स्पीच ग्यारह हजार वर्ष रहे और एक बार रघुनाथ बोलाए गुरुद्वजपुर वासी सब आए और लेक्चर दिया क्या लेक्चर एक वाक्य त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक भज ही मोही सुर नर मुनि नायक अच्छा कर्म भी छोड़ दो बुरा कर्म भी छोड़ दो केवल मेरी भक्ति करो हो गया लेक्चर तो पब्लिक ने कहा कि तुम बिना अस सिख दे न को मात पिता स्वार आपके सिवा ऐसा लेक्चर कौन देगा सब माता पिता पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक एक ही लेक्चर देते हैं मेरी सेवा करना तुम्हारा धर्म है देखो राम सेवा करते थे अपनी माँ बाप के प्रात काल उठ क रघुना था तो पिता गुरु ना वही माता अरे देखो तो पिता के लिए बनवास में चले गए माता की आज्ञा मानकर ऐसे तुम लोगों को भी माता पिता की भक्ति करनी चाहिए और ये जो लिखा है त्याग ही कर्म ये हम नहीं पढ़ते <laughs> अपने मतलब की चौपाई याद रखते हैं हम लोग हाँ। साधना न करे और कोई पूछे क्यों अरे हो सोई जो राम रचिरा क्या साधना साधना जो उनकी इच्छा होगी वो होगा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है किन्ना रनु भव बारी कहू बेरो मारुत अनुग्रह दृढ़ नावा जो नव सागर नर समाज अस पाई सो कृत निंद मत आत्महन गति जाय सो पर दुख पावी सिर धुन धुन पछितालही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए जब समय आएगा तो हो जाएगा समय हो तो बलवान <laughs> और जो भाग्य में होगा हाँ, वो हो जाएगा जो भगवान की इच्छा होगी वही होता है हो राम रचिरा खा दास ये तीन उत्तर देकर हमारी छुट्टी मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा देखा नहीं जाएगा भोगा जाएगा श्रीमान जी देखा जाएगा मत बोलो पैर में कुड़ी मार दिया हाँ। और क्या होगा परिणाम देखा जाएगा जब दर्द हुआ तो फिर भोगा जाएगा अब बोलो देखा जाएगा हाल है हम लोगों का तो भगवान हमारे हृदय में बैठ कर अनंत कृपाए करते हैं लेकिन हम संसार की ओर उन्मुख है उसी में आनंद ढूंढ रहे हैं ये हमारे अज्ञान का परिणाम है तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ मान लो एक बार अरे देखो तुम कितनी जीवों की शरण में जा चुके हो कितनी मां बना चुके कितने बाप बना चुके कितनी बीबिया अनंत करोड़ दो करोड़ नहीं और हर जन्म में बनाते हो और हर जन्म में यही कहते हो ये मेरी माँ है मर गई हाँ, तुम भी मर गए हाँ, अब अब हमको कुत्ता बनना पड़ेगा बहुत पाप किया है तो मां बनाओ हा बनाना पड़ेगा किसको बनाओगे अरे वो कुतिया को बनाना पड़ेगा श्रीमान जी और सबसे भीख मांगा आनंद दे दो वो स्वयं भिखारी कहता है तुम आनंद दे दो साथ एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं बाप बेटे से चाहता है बेटा बाप से चाहता है स्त्री पति से चाहती है पति स्त्री से चाहता और सब भिखारी आनंद किसी के पास नहीं आनंद भगवान और महापुरुष के पास है ये माया बद्ध के पास आनंद कहां से आएगा इन्होंने तो मैं कौन को अर्थ ही नहीं जाना अभी तक ये तो अपने को शरीर मान रहे हैं तो इसके लिए वेदों शास्त्रों से हमने समझा कि कोई साधन नहीं है जिससे हम उस भगवान को प्राप्त कर लें देख लें जिससे ये प्रश्न हल हो जाए क्योंकि जितने भी साधन हो सकते हैं सब हम इंद्रिय मन बुद्धि से ही करेंगे चाहे कर्म कांड की हो चाहे ज्ञान कांड की हो चाहे योग कांड की हो कुछ भी हो कहीं दिव्य मन दिव्य इंद्रिया और दिव्य बुद्धि नहीं पा सकते और भगवान का एरिया तो दिव्य का है वहां ये सब जा ही नहीं सकते गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जान भाई माया गुण गोपार ये तो बाचो निवर्तन ते अप्राप्त मनसा सा कैतरियो पनिषद दो चार कैतरियो पनिषद दो नौ में भी यह मंत्र है औ सांडल्योपनिषद दो एक सर्भोपनिषद ने भी ये मंत्र है बीसवा वहां इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं तो फिर कोई साधना कैसे सफल होगी प्रश्न ही नहीं है तो फिर भक्ति ही एकमात्र मार्ग है और वो भक्ति मन को करनी है ये भी आपको बताया गया इंद्रियों की भक्ति से कोई लाभ नहीं होगा केवल परिश्रम करो एक कथानक है कि एक बार मथुरा में चौबे सब ने खूब भांग पी वो लोग भांग पीने के शौकीन होते हैं आज भी हैं अब आज कम है पहले बहुत थे और कभी कभी बेतहाशा पी लेते थे शराब वगैरह, भांग वगैरह पीने वाले कभी कभी आज छुट्टी है एक बैठ दे नशे में और पीते जाते हैं। जो नशे में हो गए और बड़े बड़े पहलवान थे अरे यार प्रयाग में मेला है आजकल हा है तो चलो फिर हा अरे यारू तो कैसे चलोगे अरे यार नाव तो है ये जमुना जी जहां गंगा जी से मिलेंगी बस उसी का नाम प्रयाग है किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा अरे हाँ ठीक है चलो बैठ गए सब और रात भर खेते रहे सवेरा हुआ तो कुछ नशा भी उतरा और थक भी गए थे बुरी तरह कहा तो कहो यार आ गए कह हाँ यार आ गए लेकिन यार एक बात है कि ये प्रयाग के घाट सब मथुरा के घाट की तरह है देखो तो हाँ तो एक बिल्कुल नॉर्मल हो गया था उसने कहा अरे प्रयाग नहीं है ये मथुरा है मथुरा है ऐसा कैसे हो सकता है सारी रात पसीना पसीना हो गए हम सब जोगो जो गोको नाव बंधी हुई है लोहे की श्रृंखला में नाव बंधी है हम लोगों ने खोले ही नहीं नशे में और खेते रहे रात भर तो ऐसे ही हमारा मन तो माँ बेटा स्त्री पति रसगुल्ले में आ सकते है और इंद्रियों से हम कहते हैं तुम्हें तुम्हे वे भगवान तुम बेवकूफ बन जाओ हम बोल रहे हैं मुंह से भगवान कहते हैं हम तेरे अंदर बैठे हैं देख रहे हैं तेरा मन कहा है जहाँ मन है वही फल मिलेगा तो मन से ही भक्ति करना है और श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है और अनन्न भाव से और निष्काम भाव से ये दो शब्द याद रखना हम अनेक देवी देवताओं की भक्ति करते हैं संसार में अरे देवी देवता तो छोड़ दो कोई मर गया है बाबा उसकी कब्र है वहां लाखों की भीड़ हो जाती है यहां जाओ जिसके बच्चा नहीं है बच्चा मिल जाएगा जो अंधा है उसको वहां मिल जाएगा यानी जो भगवान वो महापुरुष नहीं कर सकते वे मरा हुआ जिसकी हड्डी भी गल गई है वो करवा देगा इतने अंधे हैं हम लोग और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाएंगे कहीं विश्वास नहीं है इनको अनन्न होना चाहिए हमारे ब्रिज की एक कथा है कि एक स्वामी जी चौरासी कोष की परिक्रमा करवा रहे थे वहां बहुत से बाबा करवाते हैं साल में दो चार बार होता है महात्माओं का उनके चेले सब चलते हैं साथ में और पुलिस भी रहती है पोस्ट ऑफिस भी रहता है बैंक भी रहता है सब खाने पीने का प्रबंध रहता है बड़ा ठाट बाट उसी समय एक गांव का गंवार ज्वार का गठर सिर पर लिए जा रहा था उधर से देखा बड़ी भीड़ भाड़ है कोई बाबा जी ऊंचे पर बैठे तो उसने गठर पटक के वही खड़ा हो गया गाँव के गवारों को सभ्यता से तो कोई मतलब है नहीं देख रहा था सब तो। कौन बैठा है कुछ कथा वा कह रहे हैं बाबा जी इतने में बाबा जी ने पूछा अरे तुम कौन हो भाई तो वो गाँव का गवार कहता है तुम कौन हो <laughs> दिखाई नहीं पड़ता मैं कौन हूं <laughs> बाबा जी ने कहा मैं तो श्री कृष्ण का अनन्न भक्त हूं मैं श्री कृष्ण का फनन्य भक्त हूं बाबा जी मुस्कुराए कितना है या पड़गवार है फनन्य कहता है तो पूछा फनन्य क्या होता है तो तुम बताओ अनन्य क्या होता है मैने केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करता हूं और इंद्र वरुण कुबेर किसी की भक्ति नहीं करता अब तुम बताओ फनन किसे कहते हैं मैं कन्हैया के सिवा किसी देवता का नाम भी नहीं जानता कन्हैया से ही प्यार करता हूं बाबाजी उठे उसके चरणों में गिर गए नन्हे भोला भाला या तो इतना भोला हो वो भगवान को पा सकता है या तो सब शास्त्रों वेदों का ज्ञान प्राप्त करके फेंक दे उसको समुद्र में और भोला बन जाए बृहदारण्य को उपनिषद कहता है पांडित्यम निर्विद्य बाल्य नीन पांच एक सुबालोपनिषद भी कहता है बाल्य नतिष्ठा से उपनिषद भी कहता है बाल्य नतिष्ठा भोले बालक बन जाओ फिर से जब से पैदा हुए थे वैसे ही भोले बाले तब भगवान मिलेंगे वो अन्य होना परमावश्यक है महाप्रभु जी कहते हैं आश्लिष्य पिनष्टुमा मदरसना करो तुवा यथा तथा विदधा तु लंपटो मत प्राण हे श्याम सुंदर तुम तीन काम कर सकते हो बस भगवान हो चाहे जो हो। क्या या तो हृदय से लगा लो मुझे प्यार कर लो प्यार करने में सबसे पहला काम होता है हृदय से लगाना चाहे माँ से प्यार करो चाहे बाप से करो चाहे बीवी से करो चाहे भाई से करो चाहे नौकर से करो भगवान राम नौकर से हनुमान जी वगैरह से सब जीवों से प्यार करते हैं चिपका के तो चाहे महाराज है ऐसा कर लो और चाहे गुस्से में चक्र चला दो जैसे शिशुपाल वगैरह पर चलाया है और चाहे इधर मुंह कर लो कौन हो कहा से आए हो क्यों आए हो चले जाओ ऐसे व्यवहार कर लो लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारे किसी व्यवहार पर फील नहीं करेंगे अरे हम तो मरे जा रहे हैं और तुम ऐसा बोल रहे हो ना ना ना हम तुम्हारे इसी गुस्से पर भी बिभोर हो जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं जितना प्यार जीव करेगा उतना भगवान और गुरु को करना पड़ेगा करता है वो चाहे कितने उल्टा व्यवहार करे अंदर से प्यार करता है उतना इसलिए हमें कोई डाउट नहीं है ये अन्यता का प्यार है एक महापुरुष कहता है कि असुंदर सुंदर से खरो गुणिहीनो गुणीना बरोवा द्वेषी मई सियाणाम बुधिर्वा कृष्ण सऐवाद्य गतिर्माय श्री कृष्ण चाहे काले कुरूप हो अरे वैसे भी बन के आ जाते हैं श्री कृष्ण धोखे में न रहना ऐसे क्रूप बन के आ जाए तुम्हारी बगल में बैठ जाए कि तुम कहो ये कहा से आ गया जंगली जानवर बदबू आ रही है उठ के वहां चले जाओगे अरे वो बड़े नाटक करने वाले हैं तो चाहे ऐसे बन के आ जाओ और चाहे अनंत कोड कोट कर्प दलियान दलन पटी बन के आ जाओ हम दोनों को स्वीकार करेंगे चाहे करुणा के अवतार बनकर आ जाओ और चाहे दुश्मनी के अवतार बन के आ जाओ हे श्री कृष्ण तुम्हें हमारे थे हो रहोगे कान खोलकर सुन लो हमारे प्रेम में परिवर्तन नहीं होगा तुम्हारे व्यवहार को देखकर ये अन्यता है और ये हमने बार बार आपको लोगों को बताया है कि मांगो मत कुछ गुरुओं भगवान से वो तुम्हारे दास नहीं है तुम उनके दास हो मांगना तो स्वामी का काम है ऑर्डर देता है स्वामी ना अरे संसारी सर्विस तो करते हैं आप लोग बॉस ने ऑर्डर भेजा है एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है नीचे वाला ऑर्डर नहीं भेजता प्राइम मिनिस्टर को तो तुम दास हो तुम कहते हो हम हमारी इच्छा है तुम्हारी इच्छा तुम्हारी तो इच्छा गोबर गणेश वही है परीक्षित ने एक बार पूछा सुखदेव परम से कि महाराज ये लोग इतनी चप्पल जूते खाते हैं फिर भी संसार में ही मरते हैं भगवान की ओर नहीं आते हा ठीक है ठीक है एक दिन जंगल में जा रहे थे तो वहां देखा एक जगह सूखा लेट्रीन पड़ा था और उसमें चार पांच कीड़े उसका गोला बना रहे थे उन्होंने तो कहा है ये फूल रख दिया एक सुखदेव ने और कहा परीक्षित वो जो कीड़े बिचारे देखो उसमें गंदगी में उनको जरा लकड़ी से पकड़ के इसमें फूल में रख दे उन्होंने क्या क्या गुरुजी का ऑर्डर है गंदा अब तो मानना पड़ेगा गए लकड़ी से पकड़ के आओ दो तीन कीड़े फूल में रख दिए वो रंगते हुए वहीं पहुंच गए तुमने कहा देखा रे कह रहा देखा अरे तेरे प्रश्न का उत्तर हो गया ना ओ हा महाराज हो गया समझ गए तो कामनाएं कुछ नहीं करना भगवान से वेद बार बार कहता है यदा सर्वे प्रमुच चंते कामाजेता अथ मर्त्यो मृतो भगवती अरे मनुष्यो संसारी कामनाएं छोड़ दो तो तुम ब्रह्म के समान हो जाओ कुछ और करने ही नहीं है ये भक्ति वक्ति का मतलब तो यही होता है कि ये कामना छोड़ के वो कामना करो बस उसी का नाम भक्ति है भक्ति माने भगवान की कामना ये मंत्र बृहदारण्य को उपनिषद में भी है चार चार सात और ये सात्यायनी उपनिषद में भी मंत्र है पच्चीसवा भी सत्ताईसवा भी देखिए एक बात आप लोगों को हम बता दें कि उपनिषदों का संग्रह जगदीश शास्त्री और बासुदेव शर्मा आदि ने भी किया और एक श्रीराम शर्मा है उन्होंने भी किया है लेकिन बासुदेव और जगदीश शास्त्री के जो नंबर हैं और श्रीराम के जो नंबर हैं मंत्र के उनमें कहीं कहीं भेद है तो अगर मैंने जितने मंत्र अब तक तमाम एक सौ उपनिषदों के दिए हैं किसी में आपको नंबर न मिले जगदीश शास्त्री की पुस्तक में तो श्री राम शास्त्री की पुस्तक पढ़ लेना अब ये मंत्र जगदीश शास्त्री की पुस्तक में पच्चीसवा है और श्रीराम के पुस्तक में सत्ताईसवा नंबर दिया <laughs> उपनिषदों में गड़बड़ है भागवत गीता आदि नहीं है और वेदांत में भी है थोड़ी सी गड़बड़ वो भी समझ लो वेदांत में चार अध्याय होती है कुल और एक एक अध्याय में चार चार पाद माने टुकड़े खंड बस तो पहले अध्याय में जो चार पाद हैं, उसमें एक मंत्र है आत्मकृत परिणामात, ये दो सूत्र हैं रामानुजाचार्य जगतगुरु आदि के हिसाब से एक चार छब्बीस आत्मकृते और परिणामात एक चार सत्ताईस ये चौथे पाद का है पहले अध्याय का आत्मकृते परिणामात इसका मतलब क्या है भगवान स्वयं संसार बन गए और वेद व्यास ने ये जो लिखा है सूत्र इसका वेद प्रमाण भी है तदात्मान स्वयं कुरुत तैत्तरी उपनिषद दो सात तैत्तर उपनिषद ने एक मंत्र है कि भगवान ने अपने आप को संसार बना दिया अपने आप संसार बन गए जैसे दूध दही बन जाता है कहीं से न कुछ लाना न करना ना नया न पुराना न कुछ नहीं तो का चार्ज ने कहा ये आत्मकृत परिणाम दो सूत्र नहीं है जी ये एक है आत्मकृत्य परिणाम मतलब वही है इसी सूत्र की व्याख्या में मजाक बतावे जगत गुरु शंकराचार्य ने भाष्य किया कि हमारे गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेद अभ्यास भ्रांत हैं भ्रांत माने मेंटल जो उन्होंने ऐसा सूत्र बना दिया कि भगवान ही संसार बन गए ऐसा कहीं होता है मंत्र कह रहा है, तुम वेद मंत्र भी नहीं मानते क्या शंकराचार्य अरे नहीं नहीं, वेद तो हमारा आराध्य देवता है भाई तो फिर ये क्या है तदात्मा नम <laughs> महापुरुषों के नाटक है वहां आप लोग बुद्धि न लगाइएगा उनको भगवान श्री कृष्ण ने जो शंकर जी के अवतार हैं शंकराचार्य उनसे कहा था स्वागम ही कल्पितई स्पंचो जनान मध्य मुखान कुरु तुम अपने कपोल कल्पित कल्पनाओं से उल्टे पलटे तर्क से सिद्ध करो सगुण साकार भगवान नायक होता है सब लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति करो <laughs> इसलिए उन्होंने ऐसा किया हाँ अब देखिए दूसरे अध्याय में चार सूत्र बढ़ा दिया नंबर का चार्ज रामानुजा चार आदि जगत गुरुओं ने नहीं नए चार सूत्र उनका नंबर बतावे दो एक उन्नीस ये कौन सूत्र है दो एक उन्नीस दूसरे अध्याय के पहले पाद में 19वां सूत्र ये सूत्र क्या है यथाच प्राणादि ये ए, ए, जगत गुरु रामानुजाचार्य आदि में है ही नहीं नया सूत्र बना दिया दूसरा सूत्र दो दो दो ये कौन सा है प्रवृत्तेश्च तीसरा सूत्र दो दो इकतीस ये कौन सा है क्षणिकत्वा ये तीसरा नया सूत्र और दो दो अड़तीस ये चौथा नया सूत्र संबंधानुपत्ते ये चार सूत्र बढ़ा दिए दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में एक सूत्र बढ़ा दिया तीन दो चार तो यथाच चा प्राणादि प्रवृत्तेश्च संबंधा संबंधानुपपत्तेश्च सूचक चाह ये पांच बढ़ा दिए और एक घटा दिया आत्मकृत परिणाम तो चार बढ़ गया तो टोटल जो हुआ चारों अध्यायों के सूत्रों का रामानाचार्य आज के हिसाब से 545 और पैतालीस का निबारकाचार्य के हिसाब से पांच इसीलिए पहले अध्याय का टोटल रामानंदाचार्य के हिसाब से एक नंबर का चार्ज ने एक कम कर दिया ना एक दूसरे अध्याय के चारों पाद का टोटल नंबर का चार्ज का चार बढ़ गया ना एक और रामानुजा चार्ज का चार कम एक तीसरे अध्याय का एक सौ बयासी रामानुजाचार्य काचार्य का, का एक सौ तिरासी चौथे अध्याय का दोनों का बराबर छिहत्तर छिहत्तर तो इस प्रकार मन नंबरों में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है कहीं कहीं तो जो सबका ज्ञान रखता है वो समझ सकता है कि ये कोई खास नहीं है केवल अध्ययन की जिसकी कमी है नॉलेज की कमी है उसको डाउट होगा तो इस प्रकार सब कामनाओं को छोड़ना होगा निष्काम भक्ति अनन्न्य भक्ति दो और नंबर तीन निरंतर लेकिन ये जितनी भी भक्तियां हैं सबकी जो मेन प्राण भक्ति है वो है स्मरण भक्ति स्मरण मन से अरे मन का वर्क क्या है स्मरण मन सोचता है और बुद्धि डिसाइड करती है फिर मन को ऑर्डर देती है बुद्धि तो फिर मन इंद्रियों को ऑर्डर देता है तो फिर वैसे ही कार्य करते हैं हम लोग इसलिए भक्ति में मन का चिंतन मन स्मरण प्रमुख है लेकिन फिर वही बात रह गई कि भगवान को देखा नहीं ध्यान कैसे करें इसका उत्तर कल देंगे बोलिए लाडली लाल की